तत्व चिंतामढ़ी कल्याण का तत्व सब प्रकार के दुखों से विकारों से गुणों और कर्मों से सदा के लिए मुक्त होकर परम विज्ञान आनंद में कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही परम कल्याण है इसी को कोई मुक्ति कोई परम पद की प्राप्ति कोई निर्माण प्रद की प्राप्ति और कोई मोक्ष कहते हैं इस स्थिति को प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है श्री भगवान ने कहा है माम मि पार्थ व्यपाश्रित ये पिश पाप योनय स्त्रियो वैश्यास्था शुद्राह तेपि यानी पराम गति गीता मेरी शरण होने वाले स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि अंत्यजादि कोई भी हो सब परम गति को प्राप्त होते हैं अतएव जो मनुष्य परमात्मा के भजन ध्यान द्वारा इस प्रकार संसार से मुक्त होकर परम पद को पा जाता है उसी का मानव जीवन कितार्थ होता है इस विषय में लोग भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रमात्मक बातें किया करते हैं जिनमें से मुख्य ये तीन हैं पहला वर्तमान देश काल में या इस भूमि पर मुक्ति संभव नहीं है एवं गृहस्थ और नीच वर्णों में मुक्ति नहीं होती मुक्त पुरुष दीर्घ काल पर मुक्ति का सुख भोगने के बाद पुनः संसार में जन्म लेते हैं। तीसरा मुक्ति ज्ञान से होती है। काम, क्रोध, असत्य, चोरी और व्यवचार आदि विकारों के रहते भी ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है उपर्युक्त विकार तो अंतकरण के धर्म हैं। जब तक अंतकरण है तब तक प्रारब्धानुसार इन विकारों का रहना भी अनिवार्य है यह तीनों ही विचार वास्तव में न तो सत्य है और न लाभप्रद तथा युक्ति युक्त ही है वरन इनके मानने से बड़ी हानि होती है तथा लोगों में भ्रम फैलता है इसलिए यहाँ इसी विषय पर क्रमशः विचार किया जाता है पहला मुक्ति का कारण आत्मज्ञान है और उस आत्म साक्षात्कार के लिए निष्काम कर्मयोग ध्यान योग और ज्ञान योग आदि प्रत्येक देश काल में सुसाध्य उपाय वेद शास्त्रों में बतलाए गए हैं कोई खास युग देश वर्ण या आश्रम मात्र ही मुक्ति का कारण नहीं माना गया है साधन संपन्न होने पर प्रत्येक देश काल में और प्रत्येक वर्ण आश्रम में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है उपरयुक्त गीता के श्लोक से भी यही निर्णित है मुक्ति के लिए श्रुति स्मृतियों में कहीं भी कलयुग भारत भूमि या किसी वर्णाश्रम का निषेध नहीं किया गया है आज तक के संत महात्माओं के जीवन चरित्रों से भी यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक देश भूमि वर्ण और आश्रम में साधन करने पर मुक्ति हो सकती है विष्णु पुराण में एक प्रसंग है ऐसा कौन सा समय है कि जिससे धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान भी महत्व फल देता हो इस विषय पर एक बार ऋषियों ने बड़ी बहस हुई ऋषियों में बड़ी बहस हुई अंत में वे सब मिलकर इस प्रश्न का निर्णयात्मक उत्तर पाने के लिए भगवान वेदव के पास गए व्यास जी महाराज उस समय भगवती भागीरथी से में स्नान कर रहे थे ऋषिगण उनकी प्रतीक्षा में जाह्नवी के तट पर वृक्षों की छाया में बैठ गए थोड़ी देर के बाद व्यास जी ने बाहर निकलकर मुनियों को सुनाते हुए क्रमशः ऐसा कहा कलयुग ही साधु है हे शुद्र तुम ही साधु हो तुम ही धन्य हो हे स्त्रियों तुम धन्य हो तुमसे अधिक धन्य और कौन है इससे मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कौतूहल से व्यास जी से इन वचनों का मर्म पूछा व्यासदेव ने कहा कि यही तुम्हारे विवादग्रस्त प्रश्न का उत्तर है इन तीनों में मनुष्य अल्पयास से ही परम गति प्राप्त कर सकता है दूसरे युगों में दूसरे वर्णों में और पुरुषों में तो बड़े साधन से कहीं कुछ होता है परन्तु स्वल्पे नयत्न न धर्म सिद्ध कलो नरत्म गुणाम विषय शुद्रैच दिज तत्परे मुनि मुनिपतिशुश्रूष तथा स्त्री हे मुनिजन कलयुग में मनुष्य सदवृत्ति का अवलंबन करके थोड़े से प्रयास से ही सारे पापों से छूट धर्म की सिद्धि पाता है शूद्र द्विज सेवा से और स्त्रियॉँ केवल पति सेवा से अल्पायास से ही उत्तम गति पा सकती है इसलिए मैंने इन तीनों को धन्यतम कहा है इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान देश काल में और स्त्री शूद्रों के लिए तो मुक्ति का पथ और भी सुगम है